समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति पीछे हम काफी समय से कठोपनिषद की कथा पर विचार करते चले आ रहे हैं महर्षि कठ जिन्होंने कृपा करके परमात्मा और आत्मा से संबद्ध जो अध्यात्म के गूढ़ विषय हैं उन सब के लिए हमारे सामने यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम के बीच संवाद द्वारा प्रस्तुत किया है उसमें हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के पांचवे श्लोक तक पीछे विचार कर चुके हैं आगे यमाचार्य नचिकेता के लिए परमात्मा के विषय में कुछ और बातें बता रहे हैं तो पांचवा श्लोक के बाद छठा श्लोक है यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्य पूर्वम अजाया गुहाम प्रवेश यो भूते भी व्यप्यत परमात्मा कब से है इस पर विचार करते हुए यमाचार्य कह रहे हैं कि यह पूर्व तपसो जातम जो तपसे पूर्व है संध्या के मंत्रों में एक मंत्र आता है ऋतम च सत्यम च अभिधात तपस अध्य अर्थात परमात्मा के तप से ये सारी सृष्टि बनी अब परमात्मा का तप कौन सा है हमारे तप में परमात्मा के तप में अंतर है हम तप करते हैं साधनों का प्रयोग करते हैं लेकिन परमात्मा का जो तप है उसको साधन की आवश्यकता नहीं होती साधन की आवश्यकता हमें होती है क्यों होती है हमें साधनों की आवश्यकता जब कोई पदार्थ हमसे दूर हो हमारी पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है तो हम साधन का प्रयोग करते हैं थाली में ग्रास रखा हुआ है रोटी रखी है मुख हमारा दूर है तो हमने हाथ से ग्रास तोड़ा हाथ भी क्या है ये साधन हो गया और ग्रास तोड़ कर के मुख में दिया अभी जैसे संविधाएं इसमें संभाली जा रही थीं, तो वहां हमने चिमटे का प्रयोग किया ये भी एक साधन हो गया हमने घृत डाला तो चम्मच का प्रयोग किया यह भी साधन हो गया हमें कहीं जाना है हम वाहन का प्रयोग करते हैं यह भी साधन है और फिर अंत में देखें तो हमारा शरीर भी एक साधन है ये सारे साधन हैं और इनकी आवश्यकता हमें हो रही है क्यों होती है क्योंकि हम सर्वत्र विद्यमान नहीं हैं और ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो सर्वत्र विद्यमान जो होगा उसके पास हर वस्तु सदा रहेगी उसको कहीं दूर नहीं जाना दूर से नहीं पकड़ना तो इसलिए परमात्मा ने यह संसार अपने तप से रचा तो वहां तप का अर्थ है उसका ज्ञान उसका ईक्षण उसका विचार तो उस संसार को जिसने परमात्मा जिसको परमात्मा ने बनाया उस संसार के बनने से पहले उसका तप होगा तब संसार बनेगा तो यह पूर्वम तप सह जातम वह उस तप से भी पूर्व था आगे कहा अद्य पूर्वम अजायात अदभ्य अर्थात जल से वह जल से भी पूर्व था सभी वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं के प्राणियों की सृष्टि जहां भी होगी वहां जल अवश्य होगा बिना जल के प्राणी नहीं रह सकते जैसे मंगल पर ही खोज की जा रही है तो वहां भी जल के संकेत मिलने के कारण से संभावनाएं हैं प्राणियों की अगर जल ना हो तो प्राणी नहीं हो सकते तो जल होने के बाद प्राणी होंगे लेकिन परमात्मा को क्या कह रहे हैं अद्भ्य पूर्वम अजाया वह जल से भी पूर्व था हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे महापुरुष जिनको हम सम्मान से भगवान कहने लगते हैं भगवान मानते हैं उनको कोई अवतार कहता है उनके लिए लेकिन इन सब को आप देखें कि ये जल से पहले थे क्या अर्थात सृष्टि बनी, जल बना वायु बने ये सारी पृथ्वी बनी, इन सब के बाद प्राणियों की सृष्टि होती है और परमात्मा जल से पूर्व था यहां जल तो एक उपलक्षण है प्रतीक मात्र है अर्थात सभी पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन सबकी उत्पत्ति से पहले परमात्मा था लेकिन अन्य जितने महापुरुष हुए हैं ये सृष्टि बनने के बाद हुए हैं उनका शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ लेकिन परमात्मा पंचभूतों से भी पहले था तो यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्य पूर्वम अजायात आगे कहा गुहाम प्रविश्य यो भूते भी व्यपश्यत और भी पूर्व था तप से भी पूर्व था इन सबसे पूर्व था लेकिन हमें कहाँ उसकी प्राप्ति होती है हम कहाँ उसको प्राप्त करें और जहां हम उसको प्राप्त करते हैं वह वहां किस प्रकार से किन के साथ रह रहा है तो कहा गुहाम प्रविश्य तिष्ठंतम वह गुहा के अंदर प्रविष्ट होकर भूते भी इन सारे पंचभूतों के साथ वहां ठहरा हुआ है अर्थात जहां जहां भी पंचभूत हैं वहां वहां परमात्मा भी है वह उनसे पृथक नहीं है उनसे अलग नहीं है क्योंकि उसने इन सारे भूतों को बनाया और व्यापक होते हुए बनाया तो व्यापक होते हुए बनाने के कारण से वह इनसे अलग हो ही नहीं सकता इसलिए यमाचार्य कह रहे हैं कि भूतों के साथ वह रह रहा है लेकिन हमें कहा उसकी प्राप्ति होगी उत्तर दिया गुहाम गुहा पीछे भी गुहा की चर्चा आ चुकी है दो तीन बार पीछे के श्लोकों में यहाँ गुहा उसको कहा जाता है यहाँ या जहां भी अध्यात्म ग्रंथों में गुहा शब्द आता है अनेक वेद मंत्रों में भी गुहा शब्द आया हुआ है वहां गुहा उस स्थान का नाम होता है जहाँ स्वयं जीवात्मा रहता है क्योंकि जीवात्मा एक देशी है तो संपूर्ण शरीर में तो रह नहीं सकता शरीर के किसी एक स्थान में एक देश में ही रहेगा तो जहाँ जीवात्मा स्वयं निवास कर रहा है उस स्थान का नाम ऋषियों ने गुहा शब्द से कहा है और गुहा का अर्थ ही होता है रहस्यमय छिपा हुआ जो गूढ़ है छिपा हुआ है जो सामान्य रूप में नहीं दिखाई दे सकता ऐसा जहां गुहा स्थान बना हुआ है और वहाँ जीवात्मा रह रहा है और वहीं पर वह जीवात्मा उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है उसका अनुभव कर सकता है उसके आनंद को प्राप्त कर सकता है और यह घटना हमारे प्रत्येक के साथ जीवन में प्रतिदिन होती है हम रात्रि में जब सो रहे होते हैं और वहाँ हम जिस सुख और शांति तृप्ति का अनुभव कर रहे होते हैं वह वही स्थान है वही गुहा है क्योंकि वहां संसार के प्रत्येक पदार्थ से हमारा संपर्क टूट चुका होता है निद्रा काल में हम केवल अपने में स्थित होते हैं तो उस अवस्था में हमें शांति का सुख का अनुभव होता है लेकिन यह गूढ़ निद्रा आएगी तभी आएगा गाढ़ निद्रा में अगर कोई शारीरिक विकृति है मानसिक विकृति है नींद अच्छी नहीं आ रही है तो उस सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता निद्रा में भी नींद अच्छी नहीं आएगी फिर तो सुषुप्ति अवस्था जब आती है तो वहां पर जिस सुख का अनुभव होता है वह वास्तव में उस परमात्मा के सुख का एक सैंपल है एक प्रतीक है उसका लेकिन वही अवस्था जब कोई साधक कोई महापुरुष कोई ज्ञानी जागते हुए भी ले आए जागते हुए ले आएगा तात्पर्य कि जैसे सुषुप्ति में हमारा संबंध संसार से टूटा हुआ था हमारी किसी वस्तु से हमारा संबंध नहीं था हमें कुछ भी याद नहीं आ रही थी क्योंकि याद आएगी जब तक तब तक नींद आ ही नहीं सकती कभी किसी ने अनुभव किया है कैसा ऐसा कि नींद आ रही है और याद भी आ रही है कोई कभी होता है ऐसा कोई बताएंगे कि बहुत गहरी नींद आ रही है और यादें भी चल रही हो साथ में नहीं होता ना ऐसा तो इससे स्पष्ट इस हमें ये दृष्टांत हमारे सामने आता है कि अगर यादें आती नहीं तो इसका अर्थ है कि संबंध हमारा संसार से बना हुआ है वस्तुओं से पदार्थों से संबंध हमारा बना हुआ है और हमारी स्मृतियां उभर रही है क्योंकि याद आती ही उसी वस्तु की है उस घटना की है जिसको हम पहले अनुभव कर चुके होते हैं जिसको जान चुके होते हैं क्या कभी किसी को ऐसी याद ऐसी वस्तु की याद भी आई है जिसको कभी देखा ही ना हो जीवन में होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसके संस्कार बन चुके होते हैं स्मृति उसी की आती है तो जब साधक जागृत अवस्था में भी अभ्यास करते करते करते और यहां तक अपने को अपने मन को वश में कर लेता है कि वह स्मृति ना आने दे किसी भी प्रकार की याद ना आने दे तो इसका अर्थ है उसने संसार से अपना संबंध तोड़ लिया तो जागृत अवस्था में भी वह परमात्मा उससे परमात्मा जुड़ जाता है और वहां गुहा में प्रविष्ट होकर के पीछे मंत्र आया था ऐसा जहां यह बताया था कि सारे चक्षुओं को इंद्रियों को बंद करके और जो धीर पुरुष है वह उस आत्मा का प्रत्यक्ष किया करता है तो ऐसे ही यहाँ पर भी गुहाम प्रविष्य वह गुहा में बैठे हुए परमात्मा को वहाँ जान लेता है और उसी को समाधि काल कहते हैं जो जागृत अवस्था में होता है लेकिन सुषुप्ति काल में जिस आनंद को हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमने प्रयास करके प्राप्त नहीं किया है क्योंकि नींद सबको आएगी चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो क्योंकि वो तो ऐसी घटना है सबके साथ घटती है वह परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि अज्ञानी पुरुष को भी उस आनंद को वो चखाते हैं ग्रहण करवाते हैं लेकिन हम उसको समाधि नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पुरुषार्थ से हमने उसको प्राप्त नहीं किया है और अगर हम अपनी इच्छा से नींद प्राप्त कर लें कभी भी तो फिर ये बीमारियां ना हो नींद ना आने की बीमारी लग जाती है कभी कभी आती ही नहीं नींद हम दवाइया लेकर के नींद लाने का प्रयास करते हैं लेकिन साधक पुरुष वह जब चाहे तब संसार से संबंध तोड़ करके उस परमात्मा का दर्शन उसका अनुभव कर सकता है तो इस तरह से यहाँ जो छठे श्लोक में कहा कि यह पूर्वम तपसो जातम हो अर्थात हम ये ना माने कि संसार पहले बन गया और परमात्मा बाद में हुआ परमात्मा संसार से पहले होता है अनेकों मंत्र वेदों में ऐसे आते हैं नासदीय सूक्त में भी यही चर्चा की गई है कि सारे जितने हमें ग्रह उपग्रह सब दिख रहे हैं इन सबसे पूर्व वह परमात्मा विद्यमान था आगे सातवें श्लोक में, में यमाचार्य कहते हैं कि या प्राणे संभवती अद्वितीय देवतामयी गुहाम प्रवेश या भूते व्यजायात ए तद्वई तत् अर्थात ए तदवई यमाचारी कह रहे हैं कि जिस परमात्मा के विषय में उसके स्वरूप का वर्णन जो मैं कर रहा हूँ नचिकेता के सामने बता रहे हैं कि वही यह परमात्मा है ए और यहाँ उसका बताया स्वरूप कि या प्राणेन न जो प्राण से संभव होती है संभव होने का तात्पर्य उसका दर्शन उसका साक्षात्कार प्राण से संभव होती है योग दर्शन में प्राणायाम के विषय में बहुत चर्चा की गई है और वहां प्राणायाम का फिर बाद में फल भी बताया है कि प्राणायाम करने से प्राण को वश में करने से क्योंकि प्राणायाम का तात्पर्य होता है प्राण का आयाम आयाम के दो अर्थ होते हैं एक नियंत्रण और दूसरा उसका विस्तार तो प्राण पर नियंत्रण करने से एक बहुत बड़ा लाभ हम होता है कि हमारी इंद्रिया हमारे वश में आने लगती हैं। हम इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं लेकिन कैसे प्राण पर नियंत्रण करने से लेकिन प्राण पर नियंत्रण का तात्पर्य क्या है क्या हम श्वास लेना बंद कर दे फिर तुम्हारा जीवन ही नहीं चलेगा श्वास तो सबकी आएगी और जाएगी जब तक जीवन है तब तक लेकिन उसी आती जाती श्वास को हम अपने प्रयत्न से कुछ काल के लिए रोक भी तो लेते हैं जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं और लेटे हुए आपको उठना है ऊपर के लिए या कोई भार उठाना है उस समय हम श्वास को रोकते हैं या निकालते हैं बाहर को आपने सभी अनुभव किया होगा सभी ने कि हम जब किसी भारी वस्तु को ऊपर उठा रहे होंगे तो क्या करते हैं श्वास को रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा बल बढ़ता है और हम उस वस्तु को उठाने में समर्थ हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि श्वास को हम रोक भी सकते हैं लेकिन एक क्षमता है उसकी एक सीमा है उससे अधिक नहीं रोक सकते तो जब साधक श्वास को रोकने का प्रयास करता है और उसका अभ्यास जब बढ़ जाता है उस अवस्था में उसकी इंद्रियां भी अपने वश में होने लगती हैं सारी और एक बहुत बड़ा लाभ जो होता है जो यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि प्राण को रोकने से हमारे ज्ञान को ढकने वाला जो तमोगुण का आवरण है वह आवरण क्षीण होने लगता है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम महर्षि पतंजलि ने कहा है योगदर्शन में कि प्रकाश का आवरण उसका आवरक उसको ढकने वाला प्रकाश कहते हैं ज्ञान के लिए और ज्ञान को ढकने वाला कौन होगा तमोगुण तो तमोगुण क्षीण होने लगता है तो इसलिए यमाचारी कह रहे हैं या संभवती ही, देवता मई वह दिव्य गुण वाली अदिति वह ऐश्वर्यशालिनी अदिति अदिति कहते हैं जिसका कभी खंडन नहीं होता ये पीछे मैंने शब्द इसका अर्थ बताया था कि दिति कहते हैं खंड के लिए टुकड़ा और अदिति जिसका कभी टुकड़ा न हो खंड न हो भाग न हो उसका अंश न हो सके तो परमात्मा ऐसा ही है वह अखंड है अखंडनीय है इसीलिए उसको अदिति शब्द से कहा गया है यहाँ पर कि वह अदिति जो कि ऐश्वर्य ऐश्वर्यशालिनी है वह प्राणे न संभवती वह प्राण से संभव होती है प्राण से हम प्राण को अपने वश में करके हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं आगे कहा गुहाम प्रवेश तिषं या भूते भी व्यजायत ये बात दोबारा फिर दोहरायों ने कि दर्शन उसका अनुभव उसका स्थान एक ही, ही है और वह हमारे अंदर विद्यमान जहां हम स्वयं रहते हैं वह गुहा ही उसके दर्शन का स्थान है और वहीं वह परमात्मा हमारे अनुभव में आता है ए तद वही तत् वही वह परमात्मा है आगे सातवें श्लोक के बाद आठवें श्लोक में कह रहे हैं अभी परमात्मा का ही वर्णन चल रहा है एक अन्य प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवि हविष मनुष्य भी अग्नि ए तद आपने देखा होगा कि जब दो वस्तुओं का घर्षण किया जाता है जैसे आप पत्थर को रगड़ें, तो चिंगारी निकलती है किया है नानुभव पहले क्या होता था कि जब अब भी होता है जब बड़े बड़े सोमयाग होते हैं ये तो हमारा अग्निहोत्र नाम का यज्ञ है ये इसको अग्निहोत्र बोलते हैं लेकिन जो बड़े बड़े सोमयाग होते हैं महीनों के वर्षों के अब तो कम परंपरा रह गई है उनकी मैंने पीछे बताया था आपको मैंने भी दो सोमयागों में भाग लिया था तो वहां अग्नि ऐसे नहीं जलाते जैसे हम लोग जलाते हैं कि दीपक रखा और दीप चलाका दिया उसको जलाया वहा अग्नि जलाने की एक अलग प्रक्रिया होती है सोमयागो में उसमें दो अरणी लेते हैं अरणी कहते हैं काष्ठ के लिए तो एक अरणी ऐसी होती है जैसे कि हम जब धान कूटते हैं किसी वस्तु को तो नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं ओखल ओखली और जिससे कूटते हैं उसको मूसल शब्द से बोलते हैं तो ओखली जैसी एक लकड़ी काट करके और ओखली बनाते हैं उसकी उसमें नीचे गड्ढा हो गया और एक मूसल वाली लकड़ी ये दोनों बन गई नीचे वाली को बोलते हैं अधरारणी अधर अधर अरणी माने नीचे और ऊपर वाले को बोलते हैं अधर है उत्तर अरणी उत्तरारणी तो अधरारणी उत्तरारणी ये दोनों अरणिया अब क्या करते हैं उसको कि नीचे वाली ओखली में नीचे वाली अरणी में ऊपर की अरणी को खड़ी करते हैं और ठीक वैसे ही जैसे हम जब दही मथते हैं मक्खन निकालते हैं तो उसमें रस्सी बांध करके एक व्यक्ति सामने बैठ जाएगा एक व्यक्ति उसको पकड़ लेगा और जो सामने वाला है वो रस्सी को घुमाएगा उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा भी डाल देते हैं पहले बीच में ही उसके बाद वह घुमाने वाला उसको घुमाना प्रारम्भ करता है और दो तीन मिनट के अंदर ही वो ज़ोर से घुमाता है तो धुआँ उसमें निकलने लगता है यानी कि दो अरणियों को रगड़ने से दो काष्ठों को रगड़ने से और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसको फिर वेदी में डाल करके तब आगे कार्य होता है ये परंपरा रहती है उसमें तो यहाँ वही बात कही जा रही है कि अरण्योर निहितो जातवेदा जातवेदा कहते हैं अग्नि के लिए कि जैसे अग्नि अरण्यों में छिपी हुई है क्या घर्षण करने से पहले वह हमें दिखाई दे रही थी छिपी हुई थी हम हाथ से उसको पकड़े भी पकड़ लेते हैं समिधा के लिए लेकिन जलती समिधा को तो नहीं पकड़ पाएंगे हाथ से जबकि जलती हुई समिधा में जो अग्नि है वो थी तो उसी समिधा में ही पहले लेकिन हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं थी वो हम आसानी से लकड़ी को पकड़ रहे थे तो क्या कहते हैं हम कि जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है उसी प्रकार से परमात्मा प्रत्येक वस्तु में छिपा हुआ है ये दृष्टांत दिया है समझाने के लिए और दृष्टांत हमेशा उसी पदार्थ का देते हैं जिसको हम सब लोग जान जानते हैं जान पाए नहीं दृष्टांत हम समझ ही नहीं पाएंगे तो अरण्य और निहितो जातवेदा दूसरा एक और दृष्टांत दिया गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी जैसे गर्भिणी स्त्री के द्वारा उसकी कुक्षी में उसकी कोख में गर्भ में जैसे गर्भ छिपा हुआ है अच्छी प्रकार से सुभृत है सुरक्षित है रखा हुआ है वह नहीं दिखाई देता ऐसे इसी प्रकार से परमात्मा भी प्रत्येक पदार्थ के अंदर है, अच्छी प्रकार से छिपा हुआ है रखा हुआ है विद्यमान है व्यापक है अरण्य और निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी आगे कहा कि दिवे दिव ईड्य लेकिन वह परमात्मा जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर विद्यमान है और हम उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कैसे प्राप्त होगा कहा ऐसे नहीं दिवे दिवा ईड्य दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए ईडिय कहते हैं स्तुति करने योग्य है वह और एक दिन नहीं दो दिन नहीं दिवे दिवे प्रतिदिन दो बार बोला गया हमें जब जोर देना होता है किसी बात पर तो हम किसी शब्द को दो बार बोलते हैं तो दो बार बोलने का अर्थ क्या होता है हम जोर दे रहे हैं अर्थात उसको प्रबलता से कहना चाह रहे हैं तो दिवे वह इतिदिन स्तुति करने योग्य है और किनके द्वारा स्तुति करने योग्य है अर्थात कौन है ऐसे जो स्तुति करके उसको प्राप्त कर सकते हैं तो तीन प्रकार के विशेषण लगाते हुए आगे शब्द बताएं कि जाग्रवद भी हविष मनुष्य भी, भी अग्नि अर्थात वह अग्नि जो सारे संसार में छिपी हुई है अर्थात परमात्मा वह मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है पहली बात तो ये बताई अर्थात अन्य कोई भी प्राणी अर्थात हम जो जीवात्मा अपने अपने शरीरों में इस समय विद्यमान है और यही जीवात्मा जब अन्य शरीरों में पहुंच जाएंगे और पहुंचते ही हैं अन्य योनियों में भी हमें जाना होता है तो वहां जाकर के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हम जब जब मनुष्य योनि में आएंगे तभी वह परमात्मा हमारे प्राप्त करने योग्य हो सकता है संभव है तो मनुष्य भी मनुष्यों के द्वारा वह स्तुति करने योग्य है और मनुष्य भी कैसे होने चाहिए तो दो विशेषण उसके साथ में लगाए जागरीवदी पहला विशेषण अर्थात जागते हुए मनुष्यों के द्वारा तो हम लोग कहेंगे हम सब जागी तो रहे हैं लेकिन इस जागने को ऋषि जागना नहीं मानते ये जागना उनके लिए जागना नहीं है ये तो जागना एक साधारण सा जागना है अर्थात हमारी बौद्धिक शक्ति जगी होनी चाहिए हमारे अंदर की चेतना में परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रीति होनी चाहिए हमें लगन होनी चाहिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए एक तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए तब ऋषि कहते हैं हाँ यह व्यक्ति जागा हुआ है और इसका भी उदाहरण अनेक प्रकार से शास्त्र में दिया गया है कि हमारे अंदर उत्कंठा लालसा लगन कैसी हो तो जैसे आपने देखा होगा दांत में जब कुछ हिलक जाता है भोजन करते करते या गन्ना खाते खाते तो जिहवा क्या करती है जिहवा वहीं लगी रहती है लगी रहती है भले ही वह निकाल ना पाए प्रयास पूरा करती है जितनी सामर्थ्य है जिहवा लगी रहेगी निकालने में उसके क्यों निकाल रही है वो क्योंकि वह बेचैनी पैदा हो रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है दात में हिलग गया है तो और जिहवा से नहीं निकलता है तो हम सुई इत्यादि या अन्य कोई चीज लेकर के उसको निकालना चाहते हैं ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है बहुत सुंदर है कि जैसे आंख में जब कोई कण और बहुत छोटा सा कण गिर जाए तो हमें कितनी बेचैनी होती है हम जब तक उसको निकाल ना लें तब तक चैन नहीं पड़ता है इसी प्रकार से कोई प्यासा उसको प्यास लग रही है जब तक जल न मिल जाए उसको चैन नहीं पड़ता ऐसे ही अनेक प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं हमें कौन से उदाहरण देखने हैं कि जहां हमारी बेचैनी बढ़ रही है और ऐसी बेचैनी कि जिसको बिना पूरा किए हम रुकी ही नहीं सकते वो करना ही पड़ता है जीवन चलेगा ही नहीं तो ऐसा ही हम जब परमात्मा के विषय में अपनी उत्कंठा बनाते हैं उससे प्रीति उत्पन्न करते हैं बेचैनी बढ़ाते हैं तब ऋषि कहते हैं कि हाँ अब ये जागा है तो जाग्रवधि दूसरा एक और दिया विशेषण हविष मधि हम मंत्रों में बोलते ही हैं जो प्रारंभ के आठ मंत्र हैं उनमें हविषा शब्द बोलते हैं कितनी बार बोलते हैं कितने मंत्रों में आता है हविषा शब्द हविषा विधे म कसमी देवाय हविषा विधे कितनी बार आता है कौन बताएंगे बार है। नहीं, चार।, चार बार आता है आठ बार नहीं चार बार पांच बार भी नहीं तो चार मंत्रों में हविशा विधि में आप कहेंगे चार बार क्यों कहा ये? तो महर्षि दयानंद ने चारों बार इसका अर्थ अलग अलग किया है उन्होंने ये हविशा शब्द वास्तव मूल शब्द है हविश ये तो संस्कृत में जो रूपांतरण होता है जब हम विभक्तियां लगाते हैं तो ये तृतीय विभक्ति का एक है और तृतीय व्यक्ति अब लगाते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है के द्वारा तो क्या अर्थ बन गया हविशा का हवि के द्वारा यानी हवि से एक साधन के रूप में लिया गया इसको हवि को हवि के द्वारा और महर्षि दयानंद ने इसका सबका अलग अलग अर्थ किया चारों मंत्रों में कि वास्तव में हवि क्या है हमारे पास में हवी किसको कहना चाह रहे हैं तो पहले मंत्र में जहां आया था हविषा विधेय में वहां उन्होंने कहा कि योगाभ्यास और अति प्रीति से प्रेम से योगाभ्यास के द्वारा और प्रेम के द्वारा हम परमात्मा का ध्यान करें उसकी स्तुति करें और उसको चाहें तो योगाभ्यास के द्वारा अर्थात जागृबद्धि ठीक है हम जागे हुए हैं लेकिन यदि हमारी साधना में कमी है हम योगाभ्यास बिल्कुल भी नहीं कर रहे उपासना बिल्कुल भी नहीं कर रहे तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें और दूसरा साथ में प्रेम भी प्रीति भी हो क्योंकि प्रीति नहीं होगी तो हम भले ही योगाभ्यास कर लें लेकिन कुछ काल पश्चात हमारी अरुचि हो जाएगी और होता है हम जिस वस्तु को पाना चाह रहे हैं अचानक पता लगा कि वो तो हमारे महत्व की है ही नहीं तो हमारी अरुचि हो जाती है हम छोड़ देते हैं उसको हटाओ पर इसको नहीं हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे लेकिन यहां हविशाह योगाभ्यास और दृढ़ हमारा परमात्मा के प्रति हो ऐसे ही आगे के और भी मंत्र जो आए हैं उन्होंने तो सर्वत्र उन्होंने हविशाह का अलग अलग अर्थ करके किया है आगे कहा उन्होंने कि दूसरे मंत्र में कि आत्मा और अंतकरण से अर्थात हवी शब्द से वो स्वयं आत्मा और हमारा जो अंतकरण साधन है उसको भी उन्होंने हवी शब्द से कहा है तो अंतकरण से और अपने आत्मा से अब इससे हम परमात्मा का ध्यान क्या करें तो यहां उनका तात्पर्य यह है उन्होंने स्वयं खोला है आगे चल करके कि उसकी आज्ञा पालन करके अंतकरण से आत्मा से उसकी आज्ञा पालन करेंगे तो इसका अर्थ है हम हवी का प्रयोग कर रहे हैं एक ये हवी का अर्थ हो गया ऐसे ही आगे तीसरे मंत्र में उन्होंने कहा कि अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके उसका ध्यान करें, अर्थात परमात्मा ने जो भी साधन जो भी सामग्री हमें दी है ये वाली सामग्री नहीं ये तो अग्नि के लिए है परमात्मा ने जो भी हमें साधन दिए हैं वो सारी सामग्री ही है हमारे लिए किस काम के लिए स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने जो सामग्री दी है वो अपने को प्राप्त कराने के लिए ही दी है तो वहां हम उस सामग्री का उसकी आज्ञा पालन में उसको प्राप्त करने में प्रयोग करते हुए उसको प्राप्त करें और चौथे मंत्र में उन्होंने हवी का अर्थ किया है संपूर्ण अपनी सामर्थ्य सारी शक्ति जितनी भी शक्ति है चाहे वो विद्या की शक्ति है चाहे शारीरिक शक्ति है बौद्धिक शक्ति है सारी शक्ति का यानी बचा करके कुछ भी ना रखा जाए और होता ही है हम समाज में संसार में अपने जीवन में जब देखते हैं या किसी लक्ष्य को बहुत ऊंचा मान लेते हैं तो वे सारी ताकत झोंक देते हैं उसके अंदर कि अब तो इसको हमें प्राप्त करना ही है लेकिन जब साधक देखता है कि सर्वोच्च लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति करना है तो वो कौन सी शक्ति बचा के रखेगा और ऐसे साधक को ही कहा गया है यहाँ पर जाग्रबद्ध भी ही वह जागा हुआ है तो जाग्रिवत भी ही हविष मध्य ही मनुष्य भी ही। ऐसे मनुष्यों के द्वारा वह अग्नि प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्राप्त करने योग्य है नचकेता से कह रहे हैं नचकेता तो ऐसा जब बन जाएगा और इस प्रकार के साधनों का उपायों का इस विधि से प्रयोग करेगा तभी उस परमात्मा को तो प्राप्त कर सकता है तो आज का विषय यहीं रोकते हैं ओम शम